संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व च्यवन का कुशिक को स्वर्गीय दृश्य दिखाना उनके घर में रहने का प्रयोजन बतलाना और उनके वंश को ब्राह्मण प्राप्ति का वरदान देना भी कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर महामना राजा कुशिक वह रात्रि व्यतीत होने पर जागे और पूर्वान्हकाल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर अपनी रानी के साथ उस तपोवन की ओर चल दिए वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जो नीचे से ऊपर तक सोने का बना हुआ था उसमें मणियों के हजारों खंभे लगे हुए थे और वह अपनी शोभा से गंधर्व नगर को मात कर रहा था राजा ने वहां और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे कहीं चांदी के शिकरों से सुशोभित पर्वत कहीं कमलों से भरे हुए सरोवर कहीं भांति भाती की चित्रशालाएं और बंधनवार शोभा पा रही थी भूमि पर कहीं सोने का फर्श और कहीं हरी भरी घास की बहार थी अमराइयों में बौर लगे हुए थे केतक उद्दालक अशोक कुंद अतिमुक्त चंपा तिलक कटहल बेद और करेर आदि के फूल खिले हुए थे वहां विमान के आकार में पर्वतों के समान ऊंचे और भी अनेकों महल दिखाई दिए जो बड़े ही रमड़ी और पद्म एवं उत्पल जाति के कमलों से सुशोभित है वहां समस्त ऋतु में खिलने वाले फूल शोभा दे रहे हैं वह अद्भुत दृश्य देखकर राजा मन ही मन सोचने लगे क्या यह स्वप्न है या मेरे चित्त में भ्रम हो गया है अथवा यह सब कुछ सत्य ही है अहो इसी शरीर से मुझे परम गति की प्राप्ति हो गई या मैं उत्तर कुरु अथवा अमरावती में आ पहुंचा यह महान आश्चर्य की बात जो मुझे दिखाई दे रही है क्या है राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि दृष्टिंदन चैवन मुनि पर पड़ी जो मणिमय स्तंभों से युक्त एक सुवर्ण विमान के भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंग पर सो रहे थे उन्हें देखकर राजा कुशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी रानी के साथ उनके निकट गए इतने ही में चैवन ऋषि उस पलंग सहित अंतर ध्यान हो गए फिर एक ही क्षण में वह सुन्दर वन और वहां की सारी सजावट विलीन हो गई तब राजा उन्हें ढूंढते ढूंढते दूसरे वन में गए वहां जाकर उन्होंने चवन मुनि को कुश की चटाई पर बैठकर जप करते देखा इस प्रकार अपने योग बल से उन्होंने राजा को मोह में डाल दिया तब राजा कुशिक यह अद्भुत अत्यंत अद्भुत घटना देखकर पत्नी सहित बड़े आश्चर्य में पड़े और हर्ष में भर अपनी स्त्री से कहने लगे कल्याणी हमने भृगु तिलक मुनि की कृपा से कैसे विचित्र और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भला तपोबल से बढ़कर और कौन सा बल है जिस बात की मन के द्वारा कल्पना मात्र की जाती है वह तपस्या से साक्षात सुलभ हो जाती है त्रिलोकी के राज्य की अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है अच्छी तरह तपस्या करने पर उसकी शक्ति से मोक्ष तक मिल सकता है इन महर्षि महात्मा चवन का प्रभाव अद्भुत है ये इच्छा करते ही दूसरे लोगों की सृष्टि कर सकते हैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही पवित्र वाक पवित्र बुद्धि और पवित्र कर्म वाले होते हैं महर्षि चवन के सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान कार्य कर सके राजा इस प्रकार खड़े खड़े विचार कर रहे थे इतने में उनका आना महर्षि च्यवन को मालूम हो गया उन्होंने राजा को देख कहा राजन शीघ्र यहां आओ आज्ञा पाकर महाराज कुशिक स्त्री सहित मुनि के पास गए और उन महात्मा को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद और देते हुए उन्हें बैठने की आज्ञा दी अब मुनि शांत अवस्था में आ गए थे उन्होंने राजा को मधुर वाणी से तृप्त करते हुए कहा राजन तुमने पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेंद्रियों और मन के अच्छी तरह जीत लिया है इसलिए तुम महान संकट से मुक्त हुए हो, तुमने भली मेरी आराधना की है, है, तुम्हारे द्वारा कोई छोटे से छोटा अपराध भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं अतः तुम तो मुझसे कोई उत्तम वर मांगो कुशिक ने कहा ब्रह्मण आप मुझ पर प्रसन्न हैं यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है तथा तो यही मेरे जीवन और राज्य का फल है यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो मेरे मन में एक संदेह है उसे दूर करने की कृपा कीजिए चमन ने कहा न तुम मुझसे वर भी मांग लो और तुम्हारे मन में जो संदेह हो उसे भी कहो मैं तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करूंगा कुशिंक ने कहा भार्गव यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे यह बताइए कि आपने मेरे घर पर इतने दिनों तक क्यों निवास किया था मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ 21 दिनों तक एक करवट से शयन करना फिर उठने पर बिना कुछ बोले बाहर चल देना सहसा अंतर ध्यान हो जाना फिर दर्शन देखकर 21 दिनों तक दूसरी करवट से सोते रहना उठने पर तेल की मालिश कराना फिर अंतर ध्यान होकर चल देना पुनः महल में आकर भांति भांति के भोजन को एकत्रित करना और उसमें आग लगाकर जला देना फिर सहसा रथ पर सवार हो बाहर नगर की यात्रा करना धन लुटाना एवं वन में अनेकों सुवर्ण में महलों तथा मड़ी और मुँगों के पाए वाले पलंग, पलंगों का दिखलाना और अंत में सबको अदृश्य कर देना आपके इन कार्यों का मैं यथार्थ कारण सुनना चाहता जा, हूँ चवन ने कहा राजन जिस कारण से मैंने ये सब काम किए थे उसे आद्योपात सुनो पूर्वकाल की बात है एक दिन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण और छत्रियों में विरोध होने के कारण दोनों कुलों में सं, संकरता आ जाएगी उनके मुंह से मैंने यह भी सुना था कि तुम्हारे वंश की कन्या से मेरे वंश में छत्री तेज का संचार होगा और तुम्हारा एक पौत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न तथा पराक्रमी होगा यह सुनकर मैं तुम्हारे वंश का उच्छेद कर डालने की इच्छा से यहाँ आया उस समय मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं एक व्रत का आरंभ करूंगा तुम मेरी सेवा करो इसी व्याज से मैं तुम्हारा दोष ढूंढ रहा था किंतु तुम्हारे घर में रह भी मैंने आज तक तुम्हें कोई दोष नहीं पाया इक्कीस दिन तक सोता रहा पर तुमने या तुम्हारी स्त्री ने मुझे जगाने का साहस नहीं किया फिर मैं अंतर ध्यान हुआ और पुनः तुम्हारे घर में आकर योग का आश्रय इक्कीस दिनों तक सोया मैंने सोचा था तुम लोग भूख और थकावट से घबराकर मेरी निद्रा मेरी निंदा करोगे इसी उद्देश्य से मैंने तुम लोगों को भूख रखकर क्लेश पहुंचाया इतने पर भी तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ इससे मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ इसके बाद जो मैंने भोजन मंगा कर जलाया उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाह के कारण मुझ पर क्रोध करोगे किंतु मेरे उस बर्ताव को भी तुमने सह लिया तदनंतर मैंने रथ पर बैठकर कहा तुम स्त्री सहित आकर मेरा रथ खींचो इस कार्य को भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया फिर जब मैं तुम्हारा धन लुटाने लगा तो भी तुम क्रोध के वशीभूत नहीं हुए इन सब बातों से मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई अतः मैंने तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही इस वन में स्वर्ग का दर्शन कराया है राजन इस वन में तुमने जो दिव्य दृश्य देखा है वह स्वर्ग की एक झाकी थी तुमने अपनी रानी के साथ इसी शरीर से कुछ देर तक स्वर्गीय सुख का अनुभव किया है यह सब मैंने तुम्हें तप और धर्म का प्रभाव दिखलाने के लिए ही किया है ये बातें देखने पर तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है वह भी मुझे मालूम हो हो गई। तुम सम्राट और और इंद्र के को भी का पाना चाहते हो, और आपकी ब्राह्मणा करते हो और तप की अभिलाषा करते हो तप और ब्राह्मणत्व के संबंध में अभी तुम जो विचार प्रकट कर रहे थे वह बिल्कुल ठीक है वास्तव में ब्राह्मण होना दुर्लभ है ब्राह्मण होने पर भी ऋषि होना और ऋषि होने पर भी तपस्वी होना तो और भी दुर्लभ है तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी धुवंशियों के तेज से तुम्हारा वंश को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्नि के समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा वह तीनों लोगों को अपने प्रभाव से आतंकित करेगा यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ राजर से अब तुम मुझसे अपना मनोवांचित वर मांग लो मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगा देर हो रही है कुशिक ने कहा महामुनि आप मुझ पर प्रसन्न हैं यही मेरे लिए बहुत बड़ा वर है आप जैसा कह रहे हैं वह सत्य हो मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाए अब मैं विस्तार के साथ यह बात सुनना चाहता हूं कि मेरा वंश किस प्रकार ब्राह्मण होगा मेरा वह पत्र पौत्र कौन होगा जो सर्वप्रथम सर ब्राह्मण होने वाला है चवन ने कहा नरशेष्ट यह बात तुम्हें अवश्य बताने के योग्य है सुनो क्षत्रिय लोग सदा से ही भृगवंशी ब्राह्मणों के यजमान हैं, किंतु तो प्रारब्धवश आगे चलकर उनमें फूट हो जाएगी इसलिए वे दैव की प्रेरणा से समस्त भृगवंशियों का संहार कर डालेंगे गर्भ के बच्चे तक को जीवित नहीं छोड़ेंगे तदनंतर मेरे वंश में उत्पन्न महर्षि उर्व के एक ऋचिक नामक पुत्र होगा उसके पास प्रारब्धवश समस्त क्षत्रियों का अंत करने के लिए सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा उस धनुर्वेद को ग्रहण करके ऋचिक मुनि अपने पुत्र जमदग्नि को उसकी शिक्षा देंगे जमदग्नि अपनी तपस्या से शुद्ध अंत वाले होंगे और उस धनुर्वेद को धारण करेंगे दे तुम्हारे कुल का कल्याण करने के लिए तुम्हारे वंश की कन्या का परिग्रहण करेंगे पाणीग्रहण करेंगे वह कन्या राजा गाधी की पुत्री और तुम्हारी पौत्री होगी उसके गर्भ से महर्षि जमदग्नि क्षत्रिय धर्म का आचरण करने वाला पुत्र उत्पन्न करेंगे और वे ही महाराज गांधी को विश्वामित्र नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला बृहस्पति के समान तेजस्वी और महान तपस्वी होगा इस प्रकार ब्राह्मण के कुल में क्षत्रिय और क्षत्रिय के कुल में ब्राह्मण के उत्पन्न होने में दो स्त्रियां कारण बनेगी यह सब कुछ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से होगा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जाएगी और तुम पवित्र पवित्रात्मा भ्रगुवंशियों के संबंधी बनोगे भी कहते हैं महात्मा चवन मुनि का वचन सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रसन्न हुए तदनंतर महातेजस्वी चवन ने उन्हें वर मांगने के लिए पुनः प्रेरित किया तब राजा ने कहा महामुने मेरा कुल ब्राह्मण हो जाए और उसका मन धर्म में लगा रहे उनके इस प्रकार कहने पर च्यवन मुनि ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा फिर वे राजा के अनुमति ले इस यात्रा को चल गए चले, चले गए राजा युधिष्ठिर इस प्रकार मैंने भृगवंशी और कुशिक वंशियों के परस्पर संबंध का कारण बतलाया है चवन ऋषि ने जैसा कहा था उसी प्रकार परशुराम और विश्वामित्र जी का जन्म हुआ